दिया इस आवासीय उपनिषद इसमें हम लोग कल पूरा पाठ लग करके शास्त्र का तात्पर्य निर्णय होने के लिए जो छह लिंग उसका विचार किए जिन लोगों को ये छह लिंग विषय को श्लोक पहले से स्मरण नहीं था कुछ लोगों को ये श्लोक कल से पहले भी स्मरण था जिनको इसका बारे में कल पहली बार ये श्लोक का बारे में और विचार पता चला ऐसे लोग कितने ये श्लोक को कंठस्थ किए हैं कोई किए हैं पहली बार ये बात जाने और कंठस्थ किए नहीं किए कोई भी आगे जब हम लोग पाठ चलेंगे ये बार बार मिलेगा ये चीज तो अगर ये चीज हम कंठस्थ करके इसको याद नहीं रखेंगे आगे जब पाठ चलेगा फिर व्याख्यान करने वाला ये सब चीज को सब बताएगा नहीं वो तो कह देगा उपक्रम उपसंगार है यहाँ देखिए अभ्यास है फल हुआ है तात्पर्य निर्णय हो गया कह करके चलेंगे तो आप लोगों को पाठ ग्रहण नहीं हो पाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे आपका ऐसे पाठ ग्रहण करने का सामर्थ्य घट जाएगा और कुछ दिन के बाद श्रवण से वैराग्य हो जाएगा तो जैसे व्याख्यान करने वाला का कर्तव्य है कि वो प्रतिपादन करेगा विषय का ऐसे श्रोताओं का भी एक कर्तव्य होता है कि उसको स्मरण रखना और नहीं अनभ्या तो अनभ्यास विषंग विद्या वो फिर और काम का नहीं होगा उसका फल नहीं होगा इसलिए ये श्लोक रखना है ये बहुत उपयोगी है बार बार इसका व्यवहार होगा ठीक है बता देना हमारा काम है आगे टीका में देखेंगे पंक्ति कल हम लोग देखे थे फिर दोबारा यदि एतादृश आत्मतत्व तर्हि निरधिकारीवाद कर्मकांड उच्छिदेत इतनी न आशंकनीय आह सिद्धांती कह दिया कि ईशावासी उपनिषद का तात्पर्य है कि आत्मा का आत्मा का जो यथार्थ रूप उसका प्रतिपादन करना अरे आत्मा का यथार्थ रूप ये कहेगा कि आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है शुद्ध है अपापबिद है अशरीर है इस प्रकार की ज्ञान होने से यह आत्मा ना कोई कर्मों का शेष बनेगा बल्कि इस प्रकार की आत्मक ज्ञान कर्मों का विरोधी होगा तभी पूर्व पक्ष का कहना है अगर यह पढ़ के अर्थात जान के आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके अगर कर्म करेगा नहीं तो ये कर्म कांड वेद में जो इतना कहा गया ये फिर सब निष्फल हो जाएगा वेद तो का इतने बड़ा भाग ये व्यर्थ होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि कर्मकांड उद्य तो कर्म कांड का उच्छेद न असंकनियम कर्मकांड उच्छेद नहीं होगा कर्म करने वाले कुछ तो रहेंगे भाष्य में तस्माद आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व, आदि अशुद्धत्पबिवादिच उपादाय लोकबुद्धि सिद्ध कर्मा विता तस्मा आत्मनोने कर्तृत्वभोक्तृत्वादी आत्मा में ये सब लोक सिद्ध सामान्य लोग जिनको परोक्ष ज्ञान हुआ वो लोग तो कम से कम इतने बार स्वीकार करेंगे कि हाँ आत्मा एक है अभी हमको अनुभव नहीं आया कहेंगे किंतु आत्मा एक है इस प्रकार की स्वीकार करेंगे इसको कहा जाता है परोक्ष ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान होगा श्रवण करने से वेदांत श्रवण करने से ये परोक्ष ज्ञान होगा जिनको ये परोक्ष ज्ञान भी नहीं है वेदांत श्रवण नहीं किए हैं वो तो यही निश्चय मानेंगे कि आत्मा नाना है क्योंकि मैं अलग हूं वो अलग है आत्मा शब्द का अर्थ में तो ये आत्मा नाना है ऐसे मानने वाले लोग तो ये लोक में ये सिद्ध है और कर्तृत्व तो मैं करता हूं भोक्तृत्व तो मेरे को ही तो सुख दुख होता है इस प्रकार की और अशुद्धत्व क्योंकि मेरे में ये पाप पुण्य है और पाप विद्वत्व अशुद्धत्व पाप विद्वत्व तो पाप विद्वत्व कह मेरे में पाप था क्योंकि मेरे को दुख हुआ इस प्रकार की सब इसको उपादाय उपादाय गृहित्वा लेकर के ग्रहण करके ये कहाँ से लिया कहते लोक बुद्धि सिद्ध ये सामान्य जन सभी को ये बात पता है इसी को लेकर के कर्म शास्त्र में विधान किया गया है कर्माणी विहिता शास्त्र में कर्म विधान किया गया है ये सब चीज को लेकर के जिसको दिखेगा आत्मा नाना है आत्मा करता है आत्मा भोगता है आत्मा पाप पुण्य वाला हो जाता है वो कर्म करेगा ही क्यों अगर उसको लगेगा कि हम में पाप है वो पापों का प्षालन के लिए उसका प्रायश्चित करने के लिए कर्म करेगा धर्म होना चाहिए हमको सुख मिलेगा इसलिए वो कर्म करेगा तो जिनको इस प्रकार की बुद्धि होगा वो तो कर्म करेंगे उन्हीं के लिए ही कर्म शास्त्र में कहा जाता है जिनको आत्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान होता है उनके लिए कर्म का विधान शास्त्र में नहीं होता है टीका में औपनिषदा औपनिषदात्म या विज्ञान बत कर्मकांड प्राम आत्मयाथात्म्य विज्ञान बत ऐसे सब अलग अलग पद इसमें बतत तो मतुभ है औपनिषद उसका व्युत्पत्ति कहेंगे उपनिषद भी प्रतिपाद्य थे उपनिषद के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है उपनिषद में क्या प्रतिपादन किया जाता है अब तक विचार आया आत्मयाथात्म्य आत्मा का याथात्म्य अर्थात आत्मा का वास्तव स्वरूप उपनिषद के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है वर्णन किया जाता है ज्ञापन किया जाता है जो आत्मा का वास्तव स्वरूप इसका विज्ञान ऐसे ज्ञान वाले अर्थात ज्ञानी ज्ञानी के लिए ईषते ये तो माना जाता ही है क्या कर्म कांड ज्ञानी के लिए कर्मकांड प्रमाण नहीं है अप्रामाण्य इसका अर्थ नहीं ज्ञानी कहेगा सारे कर्म तो वृथा है लोगों का सामने में अर्थात ये सब कर्म अप्रमाण है इसका कोई मूल्य नहीं है इस प्रकार ज्ञानी नहीं कहेगा फिर अप्रामाण्य क्या है अप्रामाण्य का दो व्याख्यान देते हैं एक, एक है कि इस प्रकार वाक्य सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है इसलिए ये वाक्य अप्रमाण है दूसरा है कि वाक्य सुनने से तो कुछ ज्ञान हुआ किंतु उस ज्ञान का कोई फल नहीं हुआ इस प्रकार के होने से भी वो वाक्यों को अप्रमाण कहा जाएगा जा जा जा क्योंकि वो ज्ञान का कोई फल नहीं है तो यहां कहते हैं कि ये वाक्य सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता ज्ञानी इस प्रकार नहीं कहेगा कहेगा कि ये वाक्य सुनने से ज्ञान होता है किंतु इसका जो फल है वो हमारे लिए नहीं है इसका कोई फल होगा दूसरे के लिए हो सकता है हमारे लिए फल नहीं है अर्थात फल राहित्य जनित अप्रामाण्यम फल नहीं होने से अप्रमाण है ज्ञानी के प्रति कर्म कांड वाक्य से कर्म करके जो फल होगा वो ज्ञानी के लिए वो फल नहीं है इसके लिए दो नंबर टिप्पणी कर्म कांडा के ऊपर आप लोगों के पुस्तक में जो टिप्पणी है देख लीजिए अप्रामाण्यम ज्ञानी के लिए कर्मकांड अप्रामाण्यम इसका अर्थ अनादर ज्ञानी का उसमें आदर बुद्धि नहीं रहेगा आदर बुद्धि अर्थात महत्व बुद्धि महत्व बुद्धि करने से हमको फल मिलेगा इस प्रकार की ज्ञानी को नहीं रहेगा इसका अर्थ आगे कहते हैं तात्विक प्रामाण्य भाव तात्विक अर्थात पारमार्थिक वास्तव कोई प्रमाण अर्थात इसको करने से हमको कोई वास्तव लाभ होगा इस प्रकार की ज्ञानी का बुद्धि नहीं है तभी दिखेंगे ज्ञानी जा रहे हैं गंगा जी जा रहे हैं ये गंगा जी का पूजन कर रहे हैं स्नान कर रहे हैं भगवान पूजन कर रहे हैं सब कर रहे हैं कहेंगे उनको उसमें तात्विक और प्रामाण्य नहीं रहेगा अर्थात ये करने से फल होगा इस प्रकार की बुद्धि नहीं है ज्ञानी अगर लोकालय में रहेगा तो लोक संग्रह के लिए रहेगा अर्थात लोगों को उनमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाएगा अर्थात ऐसे वो कर्म करेगा जिससे अन्य अनुप्राणित हो इसके लिए करेगा किंतु करने से कोई लाभ होगा ये बुद्धि ज्ञानी को नहीं है यही ज्ञानी के लिए कर्मकांड अप्रमाण कहा गया है आगे टिका में इसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं यथा न हिंसा इति निषेध शास्त्रार्थ निश्चयत ईष्यत एवं प्राम्यम यह एक विधि दिखाते है एक कर्म है श्यन याग सेन याग श्यन अभिचरण यजेत वैरी मरण काम ऐसे वाक्य है वैरिण मरण से काम यश्य जो चाहता है कि हमारा शत्रु नाश हो जाए इस प्रकार की जो चाहता है वो श्यन नामक याग करे करने से उसका शत्रु नाश हो जाएगा ये वेद में भीत तो है जिसको किंतु ज्ञान है कि न हिंसात सर्वाभूतानी किसी भी भूतों के प्रति हिंसा न करे जिसको इस प्रकार ज्ञान ज्ञान अर्थात फिर कहते हैं कि इस प्रकार की निश्चय हो गया है न हिंसात सर्वाभूतानी एक निषेध शास्त्र है यह कहता है कि न हिंसा हिंसा न करे इसको कहते हैं निषेध शास्त्र जब कहेंगे कि इदम कुरिया इसको कहते हैं विधि शास्त्र कहता है करिए और जब कहेंगे इसको न करे इसको कहा जाएगा निषेध शास्त्र इस प्रकार की न हिंसा सर्वाभूतानी ये एक निषेध शास्त्र है कहता है कि किसी भी भूतों को हिंसा नहीं करना चाहिए और इसका ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया अर्थात इसका विरुद्ध चीज और वो कभी भी नहीं करेगा उसी को कहते हैं ज्ञान हो गया अर्थात वो जीवन में उतर गया साधारण भाषा में कहने से ज्ञान हो गया का अर्थ जीवन में उतर गया अनुभव में आ गया उसी को वेदांत भाषा में ज्ञान कहा जाएगा तो जिसको निश्चय हो गया कि किसी की भूत के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए वो जब ये वाक्य सुनेगा कि शेन करना चाहिए शत्रु से नाश हो जाएगा तो वो कभी जाएगा सेन करने के लिए वो कभी नहीं करेगा तो ये जो शेन का विधि है ये उस व्यक्ति के प्रति जिसको हिंसा निषिद्ध है ऐसे निश्चय हो गया उसके प्रति से नाग अप्रमाण उसमें करेगा नहीं अर्थात तो उसमें उसका आदर बुद्धि नहीं रहेगा वो कभी भी वो कार्य करेगा नहीं क्योंकि शे नहीं आगे अगर करेगा शत्रु तो मर जाएगा किंतु आगे उसको नरक प्राप्ति भी होगा तो वेद इसको क्यों विधान करता है किसी व्यक्ति को इतना क्रोध हुआ कोई किसी का हानि कर दिया इस व्यक्ति को क्रोध हुआ और वो खड़ग लेकर जा रहा है उसको अभी मतलब हनन करेगा ऐसा स्थिति में अगर कोई वहां ऋत्विक ब्राह्मण होगा वो कहेगा आप ये क्यों कर रहे हो तो हम तो कर्म करेंगे जिससे वो मर जाएगा तो आप ये सर्वजन प्रत्यक्ष आप अभी ये कर्म करेंगे आपका ये महान अनर्थ मतलब निंदा भी होगा हम तो कर्म करेंगे आपका घर में कर्म कर देंगे वो नाश हो जाएगा तो क्यों आप ये कर्म करेंगे वो भी रुक जाएगा जब रुक जाएगा अभी कर्मों के लिए जुगाड़ होगा फिर आगे कर्म करेगा उसका क्रोध थोड़ा शांत तो हो जाएगा फिर आगे कर्म आरंभ होगा कर्म का बीच में सब इस प्रकार विधान है दिन में कर्म होगा शाम को ऋतिक यजमान को कथा सुनाएगा ये सब है राजस्व में है ये अश्वमेध में है ये सब है कथा सुनाएगा ये सेन में भी शाम को कथा सुनाएगा उसमें कथा है जो इस प्रकार की पहले वो कर्मों किया आगे उसको नरक प्राप्ति हुआ नरक में ये ये दुख भोग ये सब कहा जाएगा उसको तो पहले तो उसका क्रोध थोड़ा शांत हो गया था अभी ये सब बात और सुनेगा फिर अगला दिन कहेगा पंडित जी अब इसको रहने दीजिए ये हमको अगर नरक जाना पड़ेगा तो उसे रहने दीजिए जो तो हो गया हो गया उसको मारने से क्या होगा ये वेद का तात्पर्य है वेद कभी किसी को नरक में भेजने वाला कार्य के लिए प्रेरणा नहीं देगा तात्पर्य सर्वदा है कि जीव का कैसे कल्याण होगा वो कराएगा प्रसंग बस कह दिया अभी यहां पंक्ति देखिए न हिंसात सर्वाभूतानी ये निषेध शास्त्रार्थ निश्चयवत अर्थात किसी भूतों का हिंसा नहीं करना है ऐसे निषेध शास्त्र का अर्थ जिसको निश्चय हो गया उसके लिए एव एव अर्थात निश्चय रूप से उसके लिए सेनादिविधि अप्रमाण है विधि में अप्रामाण्य रहेगा उसके लिए व्यर्थ है वो नहीं करेगा उस कर्म को इसको आगे और थोड़ा ये विधि दिखा देते हैं यथाच तीव्र क्रोधा क्रांत स्वांतम प्रति एवं सेनादिविधि प्रामण्यम तो अभी जिसको निषेध शास्त्र निश्चय हो गया उसके लिए विधि प्रमाण है निषेध शास्त्र निश्चय निषेध शास्त्र था न हिंसा सर्वाभूता किसी के प्रति हिंसा न करे जिसको ये निश्चय हो गया उसके लिए सेना विधि प्रमाण है अप्रमाण है अप्रमाण है किंतु सेन विधि फिर किसके लिए प्रमाण है अर्थात कौन इस विधि को करेगा उसके लिए कह रहे हैं यथाच तीव्र क्रोध आक्रांत स्वान्तम स्वांतम अर्थात स्वस्य अंतकरण बुद्धि जिसका बुद्धि तीव्र क्रोध से आक्रांत हो गया अत्यधिक क्रोधान्वित तो हो गया उसके प्रति सेना विधि प्रामाण्यम उसके लिए सेन विधि प्रमाण है उसको पंडित कह देगा कि हम ये विधि कर देंगे तो उसके लिए प्रमाण है ये भगवान भास्कर का एक प्रकरण ग्रंथ है शतश्लोकी उसमें तीन श्लोक ये से नो को लेकर के विचार आया है उसमें दिखाया गया उसके प्रति अर्थात जो इसका चित्त में क्रोध भर गया उसके लिए सेन विधि प्रमाण होगा जैसे इसी प्रकार तथा मिथ्यात्म दर्शन प्रति एवं कर्म विधि प्रामाण्य इत्यर्थ है जो आत्मा मिथ्या आत्मा को आत्मा मानता है उसके लिए ये कर्म विधि प्रमाण शास्त्र में आत्मा तीन प्रकार की मानने वाले होते हैं अतः तो शास्त्र कहता है कि आत्मा शब्द का अर्थ समझने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं जो लोग वेदांत शास्त्र पढ़कर के परोक्ष अथवा अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिए वो लोग तो कहेंगे आत्मा शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य है मुख्य आत्मा कहा जाएगा और दूसरा लोक में व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि ममा आत्मा पुत्र तो मेरा आत्मा पुत्र है तो पुत्र कैसे आत्मा हो गया वहां कहने का समय में भी जानता है सुनने वाला भी जानता है इसका आत्मा को भी पुत्र नहीं है इसको कहते हैं गौण आत्मा गौण शब्द वहां व्यवहार होता है जहां जान करके भी कुछ अलग पदार्थ कहता है सुनने वाला कहने वाला दोनों ही जानते हैं उसका आत्मा पुत्र नहीं है फिर भी कहने वाला कहता है समझने वाला भी समझ जाता है अर्थात पुत्र का होने से हमारा होता है पुत्र का हानि होने से हमारा हानि होता है ऐसा मानता है इसको कहते हैं गौण आत्मा और तृतीय प्रकार की सारे अज्ञानियों का स्थिति है मिथ्या आत्मा अर्थात शरीर मन बुद्धि चैतन्य सबको मिला करके आत्मा मानना इसको कहते हैं मिथ्या आत्मा तो इसी को यहां कहा गया मिथ्यात्मा मिथ्यात्मा दर्शि जो मिथ्या आत्मा को मैं मानता है अर्थात शरीर मन बुद्धि सबको मिला करके मैं मानता है उसके प्रति कर्म विधि प्रमाण है वो कर्म करेगा जैसे जिसका अंतकरण में क्रोध अत्यधिक हो गया शत्रु के प्रति वो सेन याग करेगा क्यों वो चाहता है उसके अंदर में काम है शत्रु मर जाए इसी प्रकार की जो मिथ्या आत्मा को मैं मानता है उसके प्रति कर्म विधि प्रमाण है अत्र जैमिनी प्रभृती सहमतिमाह इस विषय में महर्षि का भी संम्मति जो कि कर्मकांड का विचार करके ग्रंथरचना किए हैं भाष्य में यो कर्मफलेनाथी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादीनादृष्टेन स्वर्गादीना चिजातिरहम न काणकुब्जत्वादी अनधिककार प्रयोजक धर्म आत्मा मनतेक्रिय कर्मसुति अदो वद यो ही कर्म फल अर्थी कर्म फलों को जो चाहने वाला अर्थी अर्थी यहाँ इन प्रत्यय हुआ है किंतु विग्रह कहेंगे अर्थो अर्थोश्य अस्थिति अर्थी ऐसा नहीं है धनमश्य अस्थि धनी इस प्रकार की अर्थोश्य अस्थिति अर्थी नहीं है मतलब अतः इन ठनों से नहीं हुआ वहा अर्थे चाहृष्ट ऐसे दूसरा सूत्र है असनिकृष्ट अर्थ से अर्थ में अर्थ शब्द से इन प्रत्यय हो जाएगा अर्थात असंकृष्ट अर्थात हमको जो अभी अप्राप्त है अप्राप्त अर्थ में इनिप्रत्य होकर करके अर्थी बनेगा अर्थी अर्थात जो हमको भी प्राप्त नहीं है उसी के अर्थात ऐसे अप्राप्त विषय की कामना जिसको है उसको कहा जाएगा अर्थी अर्थे चा सनिकृष्टे सूत्र विग्रह क्या किस प्रद का असनिकृष्ट अर्थिका वही है अर्थात तो, असनिकृष्ट अर्थ में जो उसका चाह है जो पदार्थ है तद्वान नहीं यहाँ अर्थो अश्थिति अर्थी नहीं है यहां अर्थात तो, असनिकृष्ट अर्थ को जो चाहने वाला अर्थात तो, होने वाला पदार्थ का मालिक नहीं है नहीं होने वाला पदार्थ को चाहने वाला असनिकृष्ट अर्थ असनिकृष्ट अर्थ यहां अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन नहीं मतलब जैसा हम कहेंगे ना इसका प्रयोजन है इसके पास जैसे कहेंगे कहें। कि ठीक है ये कमंडल नहीं है कमंडल उसका प्रयोजन है हम कहेंगे प्रयोजन से अस्थिति प्रयोजन शब्द का अर्थ इस प्रकार की वह नहीं है असंकृष्ट अर्थ को अगर वो चाहता है अर्था तो अर्थात वहां अर्थ शब्द अर्थात तो प्रयोजन भाव में नहीं है वो कर्मणी है अर्थात तो वो विषय जो कि इसका नहीं है ऐसा विषय उसका है अर्थात वो विषय जो नहीं है तद विषय को इच्छा है ऐसे मान लो अर्थे चाहृष्टे देख लेंगे द्वितीय खंड में है। अच्छा तो जैमिनी महर्षि कहते हैं जो कर्म फले न अर्थी कर्म फल जो चाहता है कर्मफल क्या हो सकता है दृष्ट दृष्टे न कर्मफल दृष्ट दृष्ट कर्म फल क्या है ब्रह्मवर्च आदि ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद वेद अर्थात वेद का अनुष्ठान अनुष्ठान अर्थात अध्ययन तो वेद का अनुष्ठान करने से वर्चस्व वर्चस्व अर्थात शक्ति वेद का अध्ययन करने से शक्ति क्या हो जाएगा कहते वेद का अध्ययन करने से उसमें जो कहा गया है उसका पालन करेगा शास्त्रीय मार्ग में चलेगा तो तथ्य शक्ति होगा शक्ति अर्थात मानसिक शक्ति होगा नहीं है आप खुश है अर्थे नहीं है अच्छा ना ना, ना। बामों पार्श्व में नीचे से दूसरा हमको अभी भी स्मरण हो रहा है ठीक है देख करके और सनिकृष्ट सन्निकृष्ट चाह न थे चा सन्निकृष्ट ऐसा नहीं सन्निहित अच्छा, है थे सन्नी ही थे? अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है अर्थे चा सन्निहित है अच्छा ठीक है अर्थे असंनिहित हा ठीक है असंनिता सन्निहित अर्थात सन्निगृष्ट हो तो दृष्ट फल हो गया ब्रह्मवर्चस्व ब्रह्मवर्चस्व अर्थात शास्त्र अध्ययन करके उसमें जो कहा जाता है उसका अनुष्ठान करने से अंदर में एक शक्ति होती है शक्ति अर्थात एक दृढ़ता आता है भय घट जाता है ये सब होता है अदृष्ट स्वर्ग आदि अदृष्ट फल स्वर्ग आदि ये सब अर्थ हो सकता है और दूसरा कर्म करने के लिए और क्या चाहिए द्विजाति रहम अर्थात तो उपनयन संस्कार वाला होना चाहिए न काण कुब्जत्व आदि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान काण कुर्थात दृष्टिशक्ति नहीं है अथवा कुब्ज अर्थात तो ये चलने का सामर्थ्य कम है इस प्रकार की जो व्यक्ति उनको कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि जो काण होगा वो कर्म में अधिकार नहीं होगा क्योंकि कर्म नहीं कर पाएगा कुछ कर्म है जिसको देखना है कुब्ज है बहुत कर्मो में है परिक्रमा करना पड़ेगा खूब जो है तो नहीं कर पाएगा ये सब निषेध किया गया है कर्म करने के लिए अधिकार चार होना चाहिए अर्थी समर्थो विद्वान और अपरिदस्ता अर्थी अर्थात तो उसको उस विषय का काम होना चाहिए आगे समर्थ होना चाहिए और अश्वेद याग करने का अर्थी है चाहता है किंतु कहेंगे कि कितना है कहेगा हाँ ठीक है एक कमंडल तो है एक कंबल है वो असमय तो याग नहीं कर पाएगा इसको कहते हैं सामर्थ्य भी होना चाहिए और आगे विद्वान अर्थात जो कर्म करना जा रहा है वो कर्म का उसका शास्त्र ज्ञान होना चाहिए नहीं तो रीतिक मंत्र पढ़ कर के चलेगा और वहां क्या उसको करना चाहिए वो नहीं करेगा ये आजकल का जैसा नहीं ऋतिक मंत्र पढ़ करके कह दिएगा कहते आप वो डाल दीजिए ऐसा नहीं ऋतिक मंत्र पढ़ करके चलेगा यजमान को तो अपना कर्म करना ही है तो इसलिए विद्वान होना चाहिए और चतुर्थ हो गया अपरिदस्त अर्थात वो निषिद्ध कोटि में वो यजमान नहीं आना चाहिए जैसे ये काण हो जाएगा कुब्ज हो जाएगा वो नहीं कर पाएगा तो इसी प्रकार की जो है आत्मान मनते अर्थात मैं काण कुब्ज इत्यादि नहीं हूं मेरा इच्छा है ये फल प्राप्ति करने के लिए मैं समर्थ भी हूँ और उपनयन संस्कार वाला हूँ इस प्रकार की जो अपने को मानेगा सो अधिक्रियते कर्म इति वो कर्म में अधिकारी है ऐसे अधिकार विद्वान बनती कहते हैं टीका में अर्थित्वादि युक्त कर्मणि अधिकार षठ अध्याय प्रतिष्ठापित अर्थित्वादि से जो युक्त होगा अर्थी समर्थ और, समर्थो और विद्वान ये सब धर्म जिसके पास रहेगा सामर्थ्य रहेगा वही कर्म में अधिकारी है इसी प्रकार की मीमांसा का ष्ठ अध्याय में ये निश्चय किया गया है प्रतिष्ठापित अर्था स्थिरीकृत निश्चय किया गया है अर्थित्व आदि च मिथ्या ज्ञान निदानम अर्थित्व कैसे आएगा किसी व्यक्ति में कहते हैं मिथ्या च तद अज्ञानम ची तदेव निदान मूल कारण यश ये मिथ्या अज्ञान अज्ञान होने पर ही जाकर के अर्थित्व इत्यादि आएगा क्योंकि पहले अविद्या अविद्या से काम काम से कर्म अविद्या होगा तो काम होगा काम औरत तो वही अर्थी बनेगा फिर जिसके ये मिथ्या अज्ञान नहीं है उसमें अर्थित्व नहीं आएगा ये अर्थित्व आदि अज्ञानी को ही होगा नहीं नभोवत निष्क्रिय स्वतः दुखा संसर्गिण परमानंद स्वभाव सुखम में सद दुखम में मां भूत इति अर्थित्व शरीर इंद्रिय सामर्थ्य चमर्थो अहमित अभिमात्व मिथ्या ज्ञान बिना संभवती नहीं नहीं का अन्वय अंतिम में लेंगे नभोवत निष्क्रिय नभो जैसा आकाश जैसा निष्क्रिय है कोई विकार उसमें नहीं है इसी प्रकार की जो वास्तविक आत्मतत्व को जान लिया स्वतः व दुःख असंसर्गीण स्वतः स्वाभाविक रूप से उसमें कोई दुख नहीं है ऐसा आत्मतत्व तो। स्वाभाविक रूप से दुख नहीं है तो क्या स्वरूप सुरु, है कि हैं परमानंद स्वभाव आनंद स्वभाव है वो उसको फिर सुखम में सियात दुखम में मां इस प्रकार की कामना उसको नहीं होगा जो कहते ना जो क्षीर सागर है उसको फिर कामना होगा मेरे को और आधा लीटर चाहिए इस प्रकार की उसको नहीं होगा जो परमानंद स्वभाव है उसको कभी इच्छा नहीं होगा कि मेरे को सुख हो जो सुख मेरे को होगा वो आत्यंत नहीं हो कादाचित का अर्थात वो आया और जो एक दिन आया वो एक दिन जाएगा तो इसलिए ये कादाचित का सुख में कभी भी कोई बुद्धिपूर्वकारी उसमें कोई अर्थात आग्रह नहीं रखता तो धीरे धीरे वो परमानंद स्वभाव अनुभव करता है जो इस प्रकार कर लिया परमानंद स्वभाव का अनुभव कर लिया वो सुखों का इच्छा भी नहीं करेगा और दुखों मेरे को न हो इसका भी इच्छा नहीं करेगा क्योंकि उसको दुख हो ही नहीं पाएगा इस प्रकार की अर्थित्व और सामर्थ्य कैसे आएगा शरीर इंद्रिय सामर्थ्य न चो समर्थ अहम शरीर इंद्रिय का सामर्थ्य को लेकर के मैं समर्थ हूं शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि किसी का सामर्थ्य को लेकर के मैं समर्थ हूं इस प्रकार की मानना ये अज्ञानी बुद्धि है हाँ। इस प्रकार की अभिमानित्व मिथ्या ज्ञानम बिना वाक्य का आरंभ में था नहीं मिथ्या ज्ञान के बिना इस प्रकार की अभिमानित्व अर्थित्व नहीं संभवती अर्थात मेरे को सुख हो दुख न हो इस प्रकार की चाह और मैं समर्थ हूं इस प्रकार की अभिमान ये मिथ्या ज्ञान के बिना नहीं हो पाएगा मिथ्या ज्ञान होने पर ही ये संभव है। इसलिए जिसको मिथ्या ज्ञान है वही कर्म करेगा यस्मात्मयाथात्म प्रकाश का मंत्र न कर्म विधि शेष भूता नरुद्धा तस्मा प्रयोजनादिमी तिद्ध क्योंकि आत्मा का वास्तव स्वरूप का प्रकाशन करने वाले ये मंत्र प्रकाशन अर्थात ज्ञापन करेंगे बता देंगे ये मंत्र न कर्म विधि शेष भूता किसी भी कर्म विधि का अंग ये नहीं बनेंगे अर्थात कोई कर्म होने का समय में ईशावास्यम इत्यादि ये सब मंत्र का उच्चारण ये नहीं मतलब इसका आवश्यकता नहीं है और नच च विरुद्धा कोई प्रमाण से ये विरुद्ध भी नहीं है विरुद्ध नहीं होने से ये ग्रहणीय है प्रयोजनादि आदि आदि से और क्या क्या लेंगे विषय अधिकारी ये भी सब इसमें सिद्ध है होने से प्रयोजनादि प्रयोजनादिमी ये सब प्रयोजनादि वाला हो गए मंत्र, मंत्र सिद्धम ईशावासी इत्यादि मंत्र में प्रयोजन विषय अधिकारी ये सब सिद्ध हो गए भाष्य में तस्माते मंत्र आत्मनो याथ्यात्मकाशन आत्म विषय स्वाभाविक निवर्तंत शोक मोहादि संसारधर्म विच्छि साधन आत्मकवादिज्ञान उत्पाद मंत्र तस्मा टीका में कह दिया कि ये कोई प्रमाणातर विरोध नहीं है और ये ज्ञान जनन कराएंगे एते मंत्रावासी इत्यादि मंत्र आत्मनो याथात्म्य प्रकाशन आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका प्रकाशन करके प्रकाशन करके अर्थात ज्ञापन करेंगे बताएंगे बताने से क्या होगा आत्म विषय स्वाभाविकम अज्ञान निवर्तंत आत्म विषयक जो स्वाभाविकम अज्ञान आत्म विषयक अज्ञान जैसे कहेंगे हमको घट ज्ञान हुआ ये घट ज्ञान का विषय क्या होगा घट ऐसे कोई कहेगा मेरे को घट का ज्ञान नहीं हो रहा है मेरे को घट का अज्ञान हो रहा है ये घट अज्ञान का विषय क्या हो जाएगा घट इसी प्रकार की यह कहते हैं कि ये हिसाब से इत्यादि मंत्र ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप को प्रकाश करेंगे अर्थात आत्मा का ज्ञान कराएंगे जब आत्मा का ज्ञान कराएंगे जो आत्मा का अज्ञान है वह नाश हो जाएगा इसी को कहते हैं आत्म विषय अज्ञानम निवर्त अंत अज्ञान का एक विशेषण दे दिया स्वाभाविकम स्वाभाविकम के ऊपर टिप्पणी है आप लोग देख लीजिए अनादिश्धम इत्यर्थ ये अज्ञान कब से है कहेंगे अनादिकाल से है अधिकारी आत्म अभिधेय प्रतिपदि का अच्छा आगे ये अनुबंध चतुष्ट वहा टिप्पणी में कहे है चलिए आगे हम लोग देखते हैं मूल में तो आत्म विषयक ज्ञान ये मंत्र करा करके अज्ञान को हटाते हुए शोक मोहादि संसार धर्म विच्छि साधनम आत्मिकत्वादि विज्ञानम उत्पादयंति शोक मोह इत्यादि यही संसार है संसार धर्म तो संसार अर्थात कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो हमें है इसका क्या हमको पता चलेगा कि क्या शोक मोह होता है यही संसार का धर्म इसका विच्छिति नाश नाश का साधन साधन हो गया आत्मिक विज्ञानम आत्मा एक है वही ब्रह्म है इस प्रकार की विज्ञान उत्पादयती थे मंत्र ये सब मंत्र एकत्व तो विज्ञान कराएंगे इसका एकत्व तो विज्ञान करा करके अज्ञान को हटाएंगे यहां भाष्य में पंक्ति दिए हैं अज्ञानम निवर्तन तकत्व तो विज्ञान उत्पादयती ये इसका मतलब इस प्रकार की विपरीत तो नहीं लेना है पहले अज्ञान को हटा देंगे फिर आगे ज्ञान हो जाएगा तो पहले अंधकार चला जाएगा फिर प्रकाश आ जाएगा इस प्रकार की अर्थ नहीं है तो निवर्तयंत उत्पादयंती अर्थात तो अज्ञान जितना जितना हटेगा ये ज्ञान इतना इतना, इतना दृढ़ होगा क्योंकि पहला का पहले बार जब ये ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी उससे अज्ञान दूर नहीं हो जाएगा अगर वो प्रथम कोटि के अधिकारी है तो हो जाएगा नहीं तो सामान्य को नहीं होगा इसलिए कहते हैं अर्थात ये निधि ध्यास काल में इस प्रकार की अज्ञान धीरे धीरे हट जाएगा और ज्ञान धीरे धीरे दृढ़ हो जाएगा और दूसरा इसका समाधान है ये व्याकरण में एक बात कहते हैं कि मुखम व्यादा योपीती मुखो खोल करके सो रहा है पहले मुखो खोला उसके बाद सोया सोने के बाद मुख खोला किंतु बाक्यो कहते हैं मुखम व्यादा योपीती व्यादा योल करके और व्यादा में लियप है लेप अर्थात पूर्व काली का पहले मुखो खोल दिया उसके बाद सोया तो बाकी इस प्रकार मिलता है किंतु उसका अर्थ हो जाएगा सोने के बाद मुखो खुल गया इसी प्रकार की यहाँ भगवान भाष्यकर का ये अर्थ लेना है अर्थात तो ज्ञान होने से ये अज्ञान हट जाएगा नहीं तो अज्ञान जितना जितना आपका दूर होते चलेगा ज्ञान इतना इतना दृढ़ होते चलेगा इति एवं अधिकारी उक्ताधिकारी अभेय प्रयोजनान मंत्रन संक्षेपतो व्याख्यास्यामः भगवान भाष्यकार अनेन प्रकारेण एवं एवंक्त जैसे व्याख्यान कर दिया गया अधिकारी अभिधेय अभिधेय विषय संबंध प्रयोजना ये सब वाले जो मंत्र है अभेय प्रयोजनान मंत्रन इस प्रकार की ये सब ईशावास्य इत्यादि मंत्रों को संक्षेप तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं हम संक्षेप तो से कहेंगे आगे हम लोग प्रथम मंत्र आज देखेंगे ओम ईशावास्य मदंग सर्व यत्किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्न भूंजी था माँ गृध ओम ये कहा गया था पहले टिप्पणी कार्य कहे थे तो ये प्रणव घोष ये मंगल का सूचक है परमात्मा का ये स्मारक है ईशा वाश्यम इदम ना वो काट दिया गया उसका तो व्याकरणगत त्रुटि होने से खाली और मंत्र में पहले मतलब बहुत पुराना पुस्तक भी देखेंगे उसमें ओम इतना ही मिलता है ये बाद बाद में हरि आ गया और ये में सिद्धि में सिद्धि का जो टीका है ज्ञानोत्तमी वो भी वो मतलब हरि ही विराम दिए हैं उसके बाद वो ऐसा है लिखते हैं व्याकरण तो त्रुटि है ना इसलिए हरि ही काट देना पुस्तक में नहीं होगा नया पुस्तक में वो में है सीधा ईशा वास्यम इदम सर्वम ईशा तृतीया है अर्थात ईश्वर के द्वारा वाष्यम बस आच्छादन जातु से रिहलोरणिय वाष्यम अर्थात अच्छा दनियम अच्छा दान करने का योग्य है क्या अच्छा दान करेंगे ईश्वर के द्वारा इदम सर्वम ये सब कुछ इदम सर्वम कहने से क्या सर्वम कहते हैं जगत्याम यथकि जगत जगत में जो कुछ है जगत जगत में अर्थात ये आप पूरा जितना कल्पना कर पाएंगे उसमें जो पदार्थ सब है दूसरा जगत का अर्थ हो गया आधेय प्रथम जगत्याम का अर्थ हो गया आधार अर्थात आपको ये लोक में जो कुछ ज्ञान हो रहा है सब ईश्वर भावना से आच्छादन करना है जगत्याम सप्तमी तो वो आधार है और जगत अर्थात समस्त पदार्थ यर्थात अविशेषण सब कुछ ईश्वर भावना से उसका आच्छादन करना है अर्थात सब कुछ ईश्वर ही है ईश्वर अर्थात परमात्मा है ब्रह्म इस प्रकार की भावना करना चाहिए अगर सब कुछ ब्रह्म इस प्रकार के निश्चय हो गया तो फिर बाकी और क्या पदार्थ बच गया कहते हैं बाकी और कुछ पदार्थ नहीं है अर्थात तो बाकी सब पदार्थ का त्याग हो गया क्यों सब कुछ तो परमात्मा हो गया और कुछ रहा नहीं तो ये त्याग हो गया त्याग अर्थात संन्यास हो गया और कोई भी पदार्थ सत्य नहीं बचा तो ये कहते हैं संन्यास तो तेन त्यते अर्थात ये जो बाकी सब पदार्थ कोई रहे नहीं उनका स्वाभाविक त्याग हो गया इस प्रकार की त्याग के द्वारा भूंजिथा भूंजिथा ये आत्मा ने कहता तो पाल, था पालन करो किसका पालन करेंगे सारे पदार्थ जो दिख रहा था सबका त्याग हो गया बच गया कौन आत्मा अभी आत्मा का पालन करे आत्मा का पालन कैसे करेंगे कहते उसका यथार्थ स्वरूप को जान करके तन, तन्मय होकर के ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात आत्मचिंतन में ही रहना ये आत्मा का पालन हो गया जब सभी पदार्थ का त्याग हो गया अर्थात सभी पदार्थ मिथ्या निश्चय हो गया फिर माँ गृध कश्यस्वी धनम फिर किसी का धन की और इच्छा करने का ये है नहीं भगवान भाष्यकर दो प्रकार के यहां विग्रह दिखाएंगे तो बाकी कुछ पदार्थ धनों बोल करके रहा ही नहीं सब अगर परमात्मा रूप हो गया और कुछ धनों अगर रहा ही नहीं तो फिर किसका इच्छा करेगा ये दूसरा प्रकार की है प्रथम प्रकार की है तो अगर संन्यास हो गया अर्थात सब कुछ पदार्थ त्याग हो गया तो फिर धन का इच्छा क्यों करना है सामान्य दृष्टि से दूसरा दृष्टि हो गया अगर सब कुछ परमात्मामय हो गया तो फिर धन बोलकर के क्या पदार्थ रहा जिसका आप इच्छा करेंगे ये दो प्रकार की व्याख्या टीका में अच्छा आज हम लोग को यहाँ रुकना है टीका कल से देखेंगे शं नो मित्र